परमदरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविन्दों में बारंबार प्रणिपात भगवान की रसवर्धनी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 लोक संग्रह के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं मैंने निवेदन किया था ये तो भगवत स्वरूप हैं, जिन्हें ब्रह्मात्मिक बोध है ऐसे ये महात्मा हैं, इनको मंगलाचरण आदि करने की आवश्यकता नहीं है किंतु संसार में परंपरा चलती रहे ये मंगलाचरण की इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं लोक संग्रह के लिए कल मैंने निवेदन किया था सनातन धर्म की परंपरा के आधार पर शास्त्र के निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रारंभ में मध्य में और अंत में मंगलाचरण करते हैं और ये मंगलाचरण होते हैं तीन प्रकार के नमनात्मक वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक एक मंगलाचरण में तो वक्ता जो बोलने वाला है वह वा नमन करता है अपने इष्ट देवता को और दूसरे मंगलाचरण में नमन के साथ वह परमात्मा की वस्तुस्थिति का भी वर्णन कर देता है स्वरूप का भी वर्णन करता है और तीसरे मंगलाचरण की विधा ये है कि गुरुजन परमात्मा की वंदना करके शिष्य को आशीर्वाद दे देते हैं उसी मंगलाचरण में तो सुखदेव जी महाराज का ये जो मंगलाचरण है ये नमनात्मक होने के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक भी है ये नमन की विधा के साथ साथ परमात्मा के स्वरूप का भी वर्णन कर रहे हैं कल हम सब श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हम बारंबार उन परमात्मा को प्रणाम करते हैं नमो नमः बारंबार हम भूयो भूयो नमो बारंबार हम उनको वंदन करते हैं कौन से परमात्मा को बारंबार वंदन करते हैं जो सत पुरुषों की रक्षा करके उनकी कामना की पूर्ति करके उनका कल्याण करते हैं और जो असद पुरुष हैं दुष्ट पुरुष हैं उनका संहार करके भगवान उनका कल्याण करते हैं दुष्टों के संघार में ही उनका कल्याण छुपा हुआ है क्योंकि जब तक वह दुष्ट जीवित रहेगा तो दुष्टता करता रहेगा सारे कलमसों का भांडागार इकट्ठा करता रहेगा तो यदि उसको मारा नहीं जाएगा उसका उद्वार नहीं किया जाएगा तो असुरता की श्रृंखला पूरी होने वाली नहीं वह जन्म जन्म तक नरकादि गति में जाएगा क्योंकि उसके कर्मों की गति ही ऐसी हो गई है कई बार हम देखते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जानता तो है कि मैं दुष्टता कर रहा हूं किंतु वह दुष्टता के प्रवाह में इतना पड़ जाता है कि अपने को रोक नहीं पाता जैसे आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा दुर्योधन कहता है ठाकुर से जाना धर्मम नचमे प्रवृत्ति जाना अधर्मम नचमे निवृत्ति मैं धर्म को जानता हूं किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है अधर्म को मैं जानता हूं तो उससे निवृत्ति नहीं हो पा रही है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में केवल उसके मरण का प्रयोग ही उसके उद्धार का हेतु बन सकता है धार्मिक पुरुषों को आश्रय देकर उनकी कामनाओं को पूरा करके भगवान उनका कल्याण करते हैं और अधार्मिक लोगों को दुष्ट लोगों को भगवान उनका संहार करके उनका कल्याण करते हैं पुनश्याम पुनः पारमहंस में और जो पारमहंस आश्रम में विराजमान महात्मा है उनका भगवान कैसे कल्याण करते हैं बोले उनको मोक्ष आदि देकर भगवान उनका कल्याण करते हैं अर्थात जीवन की व्यवस्था आदि करने के बाद भी उनके कल्याण में मोक्ष ही विधा श्रेष्ठ है इसलिए भगवान अपनाते हैं बाद में हमारे श्री सुखदेव जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या कल मैंने संक्षेप में की थी अब हमारे सुखदेव जी महाराज मानो परमात्मा को अपने सन्मुख निहार करके क्योंकि ये जो प्रयोग है कल मैं निवेदन किया था ये प्रयोग से लगता है जो तोभ्यम नम शब्द का मानो प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सामने ठाकुर जी को निहार रहे हैं परमात्मा को निहार रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं नमो नमस्ते अस्त्र शुभाय सा विदूर मुहु मुहुकुयोगिनाम नमो नमस्ते ये जो नमस्ते शब्द है मैंने निवेदन ही किया था आपको नमस्ते माने होता है ते नम तुभ्यम नमः तुम्हारे को हमारा वंदन तुमको हम नमस्कार करते हैं तो जब ये तुमको नमस्कार करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सामने देख करके सन्मुख खड़े हुए को ही बंधन कर रहे हैं इन्होंने महाराज भगवान के लिए जो शब्द प्रयोग किया ऋषभा सातवताम ये सात्वत वंश नाम यदुवंश का है तो जो यदुवंश में उत्पन्न होने वाले हैं बड़ा ध्यान देने लायक है यदुवंश में जो श्रेष्ठ है ऋषभ है बंशीधर जी महाराज तो ये अर्थ करते हैं ऐसे श्रीकृष्ण को हमारा नमस्कार है अथवा एक महात्मा ने तो ऋषभ शब्द का अर्थ किया है भक्तवत्सल जो सात्वताम तो शब्द का अर्थ करते हैं वो भक्तजन और भक्तजनों पर जो अनुग्रह करने वाले हैं भक्तजन पर कृपा करने वाले हैं ऐसे श्रीकृष्ण को हम बारंबार वंदन करते हैं विदूर काष्टाहक को योगी नाम जो कोयोगी जन हैं अर्थात जो धर्म का पथ परित्याग करके भक्ति का पथ परित्याग करके यात्रा कर रहे हैं उनको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं भगवान के दर्शन उन्हीं को होते हैं जो भक्ति पथ से गमन करते हैं विशेष रूप से भगवान कुयोगी जनों से हट योगियों से महाराज दूर रहते हैं परमात्मा सामने होने के बाद भी कुयोगी जनों को नजर नहीं आते हैं और सच में भगवान को पहचान वही पाता है जिन्हें भगवान पहचनवाना चाहते हैं भगवान हमारे आपके सन्मुख खड़े रहे और यदि वह पहचान न कराना चाहें तो क्या हम पहचान कर पाएंगे अगर मानो राम के रूप में भी कृष्ण के रूप में भी आकर हमारे सामने खड़े हो जाए तो हम यही समझेंगे कोई बहु आ गया है या बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कहेंगे बहुत सुंदर मेकअप किया है पता नहीं किसका बेटा है इतना सुंदर बेटा है इतना सुंदर श्रृंगार करके आ गया है तो जब तक वह कृपा नहीं करते तब तक उनका दर्शन नहीं होता है तुलसीदास तो जी महाराज ने तो कहा कि आपको वही जानते हैं जय देह जनाई आपको वही जान पाते हैं जिन्हें आप जनवाना चाहते हैं अच्छा कई बार भगवान जनवाना भी चाहें और महाराज अनुग्रह संत का न हो दिव्य दृष्टि न मिली हो तो हम पहचान नहीं पाते कई बार ऐसा प्रयोग देखने को मिलता आप लोगों ने सुना होगा कि संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज के सामने कितनी बार ठाकुर जी आए किंतु पहचान नहीं पाए और लास्ट में तो ऐसी घटना घटी है कि तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर प्रातःकाल घाट में बैठकर के चंदन घिस रहे हैं और श्री राघवेंद्र सरकार चंदन लगा रहे हैं किंतु तब भी तुलसीदास जी महाराज नहीं पहचान पाए तो परम संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने हमारे सोचा कि यह भी चांस निकल जाएगा इनके हाथ से तो श्री जी महाराज ने स्वयं संकेत किया और कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर तब पहचान में आया कि साक्षात भगवान है तो कुयोगी नाम जो लोग हैं उनसे भगवान दूर रहते हो पहचान नहीं पाते उनको कारण क्या है कि भगवान का जो तेज है निरस्त साम्यात सैन रादसा स्वधामनी ब्रह्मणी रंसते नमः ध्यान देने की बात इसमें यह है कि परमात्मा को किसी की आवश्यकता नहीं है जगत की जो आवश्यकता आप दिखते इसको बहुत सुंदर शब्दों में विश्व पितामा ने वर्णन किया है कि आप तो अपने में ही रमण करते हो भाई बात यह है कि आत्मा राम आप महात्माओं को जगत में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो परमात्मा को किसकी आवश्यकता पड़ेगी वह तो अपने ही धाम में अपने ही स्वरूप में रमण करते रहते हैं जगत में आवश्यकता तब पड़ती है जब व्यक्ति अपने स्वरूप से हटकर जगत की ओर दौड़ता है तो जो अपने आत्मा में ही रमन कर रहे हैं उनको जगत के लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है आप अपने ही स्वरूप में अपने ही आत्मचिंतन में रमण में क्योंकि भगवान सच में आपने ही में लीन रहते हैं और दूसरी बात यह है कि साधक यदि जानना भी चाहे पहचानना भी चाहे तो आपका तेज ऐसा है सचमुच में यदि ठाकुर जी को कोई पहचानना चाहे तो ठाकुर जी का जो प्रकाश है तेज है उसके सामने आंखें चौंधिया जाएंगी हमारी आंखें क्या उनको देख पाएंगी क्या वो तो भगवान अनुग्रह करके अपने तेज को अपने प्रकाश को धीमा करके मनो मनुष्य रूप में आकर अवतरित तो हो जाते हैं अपने तेज को छुपाकर तभी कोई पहचान पाता है नहीं तो पहचानना उनको बड़ा कठिन है उन तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है तो निरस्त साम्यात सैन राधसा यहां राधसाह शब्द का अर्थ हमारे श्री वंशीधर जी महाराज ने इतना रसीला किया है कल मैंने निवेदन किया था इन वैष्णोजनिक जनों के भावों को देखकर हमारा चित्त तो गदगद हो जाता है और आनंद से हम भर जाते हैं कारण क्या है कि जो भक्ति के प्रति इनका आकर्षण है और भक्ति के प्रति जो महत्व भाव है वह इतना प्रबल है कि वह कहीं न कहीं से भक्ति का भाव खींचकर ले जाते हैं और सच में ये वंदन करने लायक भाव है इससे घृणा करने लायक नहीं है हमारे महाराज श्री सुनाते थे कि बाबा से किसी ने पूछा श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कि ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा भक्ति बड़ी है स्वाभाविक है जिनकी ज्ञान में निष्ठा होती है उनके सामने कह दिया जाए कि भक्ति बड़ी है तो बड़े घबरा जाएंगे वो तो बाबा ने हंसकर के या कहा भक्ति बड़ी तो बोले ज्ञान क्या है बोले ज्ञान में छोटा बड़ा होता ही नहीं है ज्ञान में छोटा बड़ा होता ही नहीं है क्योंकि अद्वितीय है उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं तो कहां से आप छोटा करेंगे और कहां से आप बड़ा करेंगे किंतु भक्ति के भाव में तुम्हारा तो जी एक अपना रसीलापन है और ये साम्यता हम आपको सच कहें हम तो कई बार गदगद हो जाते हैं और जिन महापुरुष की कृपा से ये शरीर महाराज जी के चरणों में समर्पित हुआ उनको बंधन करके हृदय भराता है आप लोगों को जानकर अचंभव लगेगा कि संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज के बाद यदि कोई महापुरुष का अवतार हुआ इस ढंग का तो हमारे मर्जश्री का है इसके बीच में इस परंपरा में ऐसा कोई संत नहीं आया आप कहोगे क्यों मैं उस संप्रदाय में या उस परंपरा में दीक्षित हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं सन इक्यासी से मैं संतों के चरणों में हूं और संतों का किंकर हूं उनके प्रति हमारे चित्त में अगाध प्रेम भरा हुआ है क्योंकि उनके कारण ही ये चित्त वृत्ति दर भगवान की ओर लगी है किंतु जो साम्यावस्था की बात में निवेदन करना चाहता हूं जो दर्शनों के प्रति आदर का भाव शंकर परंपरा में जो महापुरुष दीक्षित हैं या द्वैत वेदांत का जो चिंतन करते हैं अगर उनके सामने आप बैठकर किसी की चर्चा करने लगो तो सारे संप्रदायों का वो खंडन कर देंगे भक्ति वाले के पास बैठोगे तो ज्ञान आदि का वह खंडन कर देगा किंतु हमारे महाराष्ट्र की ऐसी विलक्षणता आप कभी नारद भक्ति दर्शन यहां सुनते रहते हैं नारद भक्ति दर्शन का प्रवचन सुनिए और बाद में श्री ब्रह्मसूत्र का प्रवचन सुनिए दोनों को ऐसा लगेगा सुनकर के कि भक्ता दोनों का अलग अलग है भक्ति का जब प्रतिपादन महाराज श्री करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा भक्त कोई दुनिया में है ही नहीं और ज्ञान का जब प्रतिपादन करते हैं तो लगता है कि उनके समान कोई ज्ञानी नहीं है और महाराज ये उनके चित्त की बात तो आपको होता है आपको शायद पूरे विश्व में ऐसी परंपरा कहीं नहीं होगी जो हमारे आश्रम में महाराज श्री ने अपने यहां चलाई है हम लोग श्री बल्लभाचार्य जी महाराज की जयंती मनाते हैं निबारकाचार्य जी महाराज की जयंती मनाते हैं और आश्रम में जैसे भगवत पाद शंकराचार्य भगवान की जयंती मनाई जाती उसी सम्मान से और उतना ही नहीं निम्बारकाचार्य जी महाराज की जयंती मनाएं बल्लभाचार्य जी महाराज की जयंती मनाएं रामानुजाचार्य जी महाराज की जयंती मनाएं और हमारे श्री गौरांग महाप्रभु की जयंती मनाएं और जयंती मना करके ऐसा नहीं कि उन महापुरुषों के सिद्धांतों का खंडन किया जाए हम तुम्हारा महाराज इस परंपरा को कभी देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं कि ऐसा साम्य ऐसी चित्त की स्थिति तो महाराज जब श्री बल्लाचार्य महाराज की जयंती मनाएं तो स्वयं अध्यक्ष नहीं होते थे उस सभा के उन्हीं के आचार्य को बुला करके और उन्हीं के आचार्य को वहां अध्यक्ष बनाया जाएगा सभा में और सब बैठ के नीचे सुनेंगे महाराजा श्री भी पहले पहले जब तक शरीर स्वस्थ था तो नीचे बैठकर सुनते थे वक्ता अपना कथा सुना रहा नीचे सुनते थे कई बार हमारे एक महात्मा हैं जो इस समय शंकराचार्य हैं मैं तो उनसे गीता पढ़ा हूं हमारे पूज्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज आचार्य पद पर पीठ पर अभिषिकता है तो ये बड़े बड़े महात्मा महाराज जी के आश्रम में रहते थे तो जब ये वरिष्ठों का महाराज सम्मान होता था वहां और उनकी जयंतियां मनाई जाती थी तो आचार्यगण आते थे वैष्णव जन्म और अद्वैत दर्शन का खंडन करते थे तो अद्वैत दर्शन का जब खंडन करते थे तो महाराज श्री बैठ करके मुस्कराते थे और खूब आनंद लेते थे उसका तो कई महात्मा कहते थे बाद में महाराज श्री को कि महाराज जी अपने आश्रम में ही बुला करके अपने अपने ही मत का खंडन करवाना यह कहां का खेल है हमको तो लगता है कि हम इसका खंडन कर दें क्योंकि हमारे पास युक्तियां हैं महाराष्ट्री मुस्करा करके कहते थे स्वामी जी आप देखते हो कितने युक्ति से ये बात अपनी रखते हैं तो हम इनकी युक्ति पर बलिहारी हो जाते हैं कि कैसे तर्क देकर के कैसे युक्ति देकर के अपने मत को स्थापित करते हैं और आप ये सोचते हो कि हमारे दर्शन का खंडन करते हैं ये लोग तो यदि आपका दर्शन खंडन हो सकता है तो अद्वैत दर्शन ही नहीं है जिसका कोई खंडन कर सकता है द्वैत दर्शन का कभी खंडन होता ही नहीं है अद्वैत का क्या खंडन करोगे जहां दूसरे की सत्ता ही नहीं उसका खंडन होगा कहां से खंडन होने का कोई महाराज स्थान ही नहीं अद्वैत का कोई खंडन कर ही नहीं सकता है तो ये जो लगता है युक्तियां दिखती हैं तो ये महापुरुष लोग महाराज इन, इन युक्तियों का आनंद लेते हैं और सच में हम तो महाराष्ट्र का चिंतन करने के कारण जब ये महाराज इन टीकाओं को देखते हैं और इन गुरुजनों की युक्तियों को देखते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं वैसे तो ये राधसा अर्थ प्रकाश अर्थ में ही है किंतु हमारे श्री वंशीधर जी महाराज ने जो भागवत के एक अपने विलक्षण टीकाकार हैं और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इन दोनों महापुरुषों ने तो गजब डाया आज भी मैं चिंतन कर रहा था कल भी चिंतन कर रहा था देखता रहता हूं टीकाओं को तो हमारे श्री वंशीधर जी महाराज जो टीकाकार है उन्होंने एक बड़ा सुंदर भाव यहां रखा है वो कहते हैं अब देखिए भक्ति का एक अपना रस है भक्ति का अपना एक आनंद है इस आनंद को लेना चाहिए ये नहीं कि और दूसरी बात ये है कि जहां भक्ति का प्रसंग हो वहां भक्ति का रस लो जहां ज्ञान का प्रसंग हो वहां ज्ञान का रस लो महाराज श्री जब ज्ञान का प्रवचन करते थे मैंने तो कितनी बार सुना भी सुनता रहता हूं क्योंकि जीवन वही है महर्षि तो कितनी बार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे से अनेकों उत्पन्न होते हैं जैसे जल में तरंगें उठती है ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे से प्रकट होते हैं जैसे महाराज अग्नि से चिनगारियां उत्पन्न होती हैं वैसे जाने कितनी बार हमसे उत्पन्न होते हैं तो वेदांत के प्रतिपादन में कहीं गड़बड़ी नहीं है किंतु जहां भक्ति का आनंद लेना है भक्ति का रस लेना है उसमें क्या गड़बड़ी है उसमें क्या हमारा चिंतन में वहां वेदांत घुसेने की जरूरत है कि वेदांत को खींच कर लाने की जरूरत है जहां वेदांत के इतने प्रसंग हैं, वहां वेदांत का आनंद लिया जाए जहां भक्ति का प्रसंग है वहां भक्ति का आनंद लिया जाए तो ये वंशीधर जी महाराज कहते हैं कि हमारे परमात्मा हमारे श्री कृष्ण अराधशा माने राधा के साथ राधसार शब्द का अर्थ किया राधा के साथ और जो महाराज यहां शब्द का प्रयोग किया गया है स्वधामनी स्वधामनी माने अर्थ होता है वृंदावन वृंदावन में स्वधामनी का अभिप्राय और सच में जहां भागवत में श्रीमद् भागवत महाप्रमाण में स्वधाम शब्द का प्रयोग किया गया है स्वधाम माने होता है वृंदावन क्योंकि परमात्मा का जो अपना धाम है उस धाम का नाम ही स्वधाम है हम वैष्णव से सुनते हैं तो हम लोग को आनंद लेते हैं कहा कि एक बार परमात्मा के समीप तीरथराज प्रयागराज गए तीरथ राज प्रयागराज गए प्रयाग और प्रयागराज ने श्री वृंदावन पर मुकदमा चलाया और जज हमारे ठाकुर जी मुकदमा क्या चलाया बोले आपने ही हमको सभी तीर्थों का राजा बनाया है हम प्रयाग राज हैं तीर्थवर हैं। तो संसार में जितने भी तीर्थ हैं वो सारे के सारे तीर्थ लाकर हमको तो कर देते हैं किंतु ये वृंदावन हमको कर नहीं देता है जितने तीर्थ हैं सब कर देते हैं किंतु ये वृंदावन हमको कर नहीं देता है और कहो तो आंख और दिखाता है आप ही न्याय कीजिए तो हमारे वैष्णवजन कहते हैं ठाकुर जी ने मुस्करा करके प्रयागराज को कहा कि अये प्रयागराज अय तीर्थवर मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है अरे भाई तुम तीर्थ के राजा हो तुम्हें सारे तीर्थ लाकर कर दे देंगे वृंदावन तो हमारा घर है वृंदावन तो हमारा घर है तो हमारे घर में हमारे घर से आप लोग एक से कैसे काम बनेगा तो स्वधामनी माने वो अर्थ करते हैं श्री वंशीधर जी महाराज वृंदावन तो ये वृंदावन में जो श्री राधा के साथ आर्चा ये ब्रह्मणी रंसते नामा शब्द जो है शब्द का प्रयोग किया है ब्रह्मणी माने वैसे तो स्वरूप में रमण करते हैं ये अर्थ हमारे अन्न टीकाकारों ने किया श्रीधर स्वामी जी महाराज ने किया किंतु यहां राधा के साथ रमन करते हैं राधसा राधा के साथ रमन करते हैं अच्छा ध्यान दीजिएगा वैसे तो जो राधा तत्व को यदि समझ में आ जाए तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा पद्म पुराण के उत्तरखंड में बहुत सुंदर बात कही आत्मा तुराधिका तस् प्राणतोधिको महाराज प्रिया भगवान श्याम सुंदर की आत्मा का नाम ही राधा है ये श्याम तेज और गौर तेज जो आपको दो रूपों में दिखते हैं हैं तो दोनों एक ही किंतु तो लीला के लिए दो रूप में दिखते हैं आत्मा जैसे शब्द का जो यहां प्रयोग किया गया है ध्यान दीजिएगा तो ये आत्मा श्री राधा रानी के लिए प्रयोग किया गया है आजकल जो लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं कई बार तो हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है अभी कुछ दिन पहले बैठ करके टीवी देख रहा था टीवी में किसी विद्वान की कथा आ रही थी वृंदावन के ही कोई वक्ता थे भागवत के तो अपने राम बैठ करके कथा सुन रहे थे हमको समय मिलता है तो शास्त्र चिंतन करते हैं कहीं कथा में बाहर थे एक टाइम की कथा थी तो सुनने लगा क्योंकि हम अपने वृंदावन में तो महारे श्री की कृपा से पेपर भी नहीं है और एक भी जगह टीवी नहीं है कहीं भी टीवी लगाई नहीं गई और मांझी महाराज की ऐसी परंपरा रही तो अभी तक वह निर्वाह हो रहा है तो वहां तो हमको टीवी और पेपर देखने को कुछ पता नहीं चलता है वहां तो हम जब रहते हैं तो वृंदावन में दिन भी भूल जाते हैं कि दिन कौन है पहले जब संन्यास नहीं लिया था तो रोज संध्या वंदन करते थे उस समय तो दिन और तिथि का गान करना पड़ता था संकल्प में तो अब तो दिन और तिथि का गान ही नहीं करना पड़ता तो मैं भूल जाता हूं कि दिन कौन है तारीख कौन है सब विस्मरण हो जाता है वहां कुछ स्मरण रहता ही नहीं है तो वहां देखने को नहीं मिलता तो बाहर कहीं था तो देख रहा था तो महाराज वो वक्ता बोलते बोलते ऐसे प्रवाह में बोल गए मुझे तो बड़ी पीड़ा हुई हमको लगा इन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है और ये महाराज आपको बताएं शास्त्र भी घबरा जाते हैं जो निगुरा होता है जो बिना गुरु परंपरा के कोई चीजों का चिंतन करता है तो शास्त्र को भी डर लगता है कि पता नहीं कहां हमारा खंडन करेगा कहां मुझे काट देगा ये तो जो बक्ता थे वो बोलते बोलते बोल गए कि राधा रानी तो श्याम सुंदर की गर्ल फ्रेंड है हे भगवान मुझे तो इतनी पीड़ा हुई इतनी पीड़ा हुई कि बाबरा समझ नहीं पाया कि राधा तत्व तो है क्या पर राधा तत्व तो को यदि समझना हो तो तुम्हारा जब तक आपका स्वाध्याय नहीं होगा तब तक व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा राधा को समझना कोई सामान्य तत्व तो नहीं है सुखदेव जी महाराज शायद यही समझ करके उन्होंने श्री किशोरी जी का पूरे संपूर्ण भागवत में कहीं स्पष्टम स्पष्टम गान नहीं किया कहीं स्पष्टम स्पष्टम नाम भी नहीं लिया क्योंकि वो जानते थे कि यदि मैं कहीं नाम ले दूंगा तो ये संसारी लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने मैं निवेदन करा था कभी समय मिले तो पढ़िएगा कि राधा तत्व है क्या राधा का नाम राधा का अभिप्राय क्या है राधा का स्वरूप क्या है इसका सुंदर बड़ा प्रतिपादन किया गया शिवपुराण में आप कहेंगे शिवपुराण में और राधा तत्व का निरूपण वहां राधा तत्व का भी दिग्दर्शन करा दिया गया कि एक बार भगवान के दर्शनार्थ पितरों की तीन कन्या आई और जब पित्रों की तीन कन्या वहां दर्शनार्थ बैठी हुई थी संयोग से सनकादियों का आगमन हो गया तो ब्रह्मानंद में महाराज वह परिपूर्ण थी भगवान के आनंद में परिपूर्ण थी वह इतना ध्यान में मग्न थी पितरों की तीनों कन्याएं कि कौन आया उनको कोई भान नहीं रहा जब कौन आया ये भान नहीं रहा तो सनकादियों को तो लीला करनी थी क्योंकि सनकादी ये संत वही करते हैं जो भगवंत चाहते हैं संत कभी अपना काम नहीं करता है भगवान जो चाहते हैं वही काम प्रारंभ कर देते हैं। हमारे महाराज ने सुनाया है कि एक नाव में कुछ बैठ करके यात्री यात्रा कर रहे थे नाव में छिद्र हो गया जब नाव में छिद्र हो गया तो जल भरने लगा तो लोग पात्र लेकर के बाहर डालने लगे किंतु उसी नाव में एक संत बैठे थे उनके पास कमंडल था तो नदी से जल भर भर करके नाव में डाल रहे थे लोग सोचे बड़ा बाबरा है वैसे ही पानी आ रहा है इसमें और ये और पानी डाल रहा है मना करने पर भी वो महात्मा माने नहीं कुछ बारह समय के बाद जब नदी किनारे नाव पहुंची तो अब जब बचने के आसार हो गए तो कमंडल से पानी अंदर से निकालकर बाहर डालने लगे लोगों को उनकी क्रिया समझ में नहीं आई उनको लगा कमाल का बाबा है लगता है पागल हो गया है जब नाव डूब रही थी तब पानी और भर रहा था अब जब बचने के आसार आ गए तो पानी निकालने लगा लोगों ने बाद में पूछा कि आपको हो क्या गया था महात्मा ने मुस्करा करके कहा मुझे लगा कि मेरा ठाकुर इसको डुबाना चाहता है तो मैंने सोचा मैं भी सहयोग कर दूं उसका तो मैं तो उसका सहयोग कर रहा था जल डाल रहा था जब किनारे पहुंचा तो लगा कि बचाना चाहता है तो बचाना चाहता है तो मैं भी सहयोग कर देता हूं अगर वो डुबाना चाहते हैं तो डुबाने का सहयोग करता हूं और बचाना चाहते है तो बचाने का सहयोग करता हूं संत का अपना काम नहीं है उसलिए संत का स्वरूप ही भगवान के मन की पूर्ति करना उनके जो चित्त में आए उसकी पूर्ति करना जैसे भगवान अपने वंश को समाप्त करना चाहते थे आपने भागवत में सुना है तो महात्माओं ने श्राप दे दिया महात्माओं ने तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ सारा का सारा महाराज तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा तुमने हमारा अपराध किया था तो संकल्प भगवान का ही उसको महाराज पूरा किया संतों ने तो वहां जो वर्णन है महाराज सनकादियों ने देखा कि कन्याएं खड़ी नहीं हुई तो साधुओं ने ये सनकादियों ने श्राप दे दिया कि तुम जाओ तीनों मानुषी बनो तुमको लोक में रहने का अधिकार नहीं है तुमको सदाचार भी पता नहीं है महाराज तीनों घबरा गई और तीनों ने प्रणाम करके कहा महात्माओं को कि अपराध क्षम्य हो गलती हो गई हम तो आनंद में डूबी हुई थी भान नहीं रहा आप कृपा करो वहां तो मैं चली जाऊंगी आपकी आज्ञा मानकर के कितने वर्ष तक कब तक हमको मनुष्य लोक में रहना पड़ेगा हम कब दोबारा लौट कर पितृलोक पे आएंगी उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे उदर से साक्षात पराम्बा जगदम्बा राजेश्वरी राज, प्रगट नहीं होगी उनको लाड़ प्यार जब तक तुम नहीं दोगी तब तक तुमको मनुष्य लोक में ही रहना पड़ेगा और जब भगवती प्रगट हो जाएंगी उनको लाड़ प्यार दोगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा पितृलोक में आ जाओगी तो जो सबसे बड़ी कन्या थी वही हिमालय की पत्नी मैना बनी और उससे साक्षात पराम्बा जगदम्बा भगवती का प्राकट्य हुआ उनको लाड़ प्यार दिया तो इससे उनका उद्धार हुआ और द्वितीय जो मध्य कन्या थी द्वितीय कन्या वही जनक की पत्नी बनी और सुने और उनसे महाराज जो श्री वैदेही का प्राकट्य हुआ तब उनका कल्याण हुआ और तृतीय जो पितृकन्या थी वह आकर के वर्षभानु के यहां उनकी धर्मपत्नी बनकर के प्रकट हुई और वर्षभानु के यहां ही श्री किशोरी जी का श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ जिससे उनका उद्धार हुआ तो आदि तत्व जो भगवती तत्व है परामंबा तत्व है उसी तत्व का नाम है राधा ध्यान दीजिएगा इरादा कोई सामान्य स्त्री नहीं है जो आज उनको इतने निम्न स्तर का लोग करके बोल देते हैं तो मानो हमारे जो श्री बंशीधर जी महाराज ने इसका रसस्वादन किया है बंशीधर जी महाराज ने बहुत मधुर शब्दों एक बात कही बंशीधर जी महाराज ने तो एक श्लोक ही पुराण का उद्धृत किया है न राधा सदृशो क्वापी राधा के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है ना राधा सदसों कोचिद देवता अभ्यदिका कृतः इस भूमि में उनके समान कोई दूसरा नहीं है क्यों अनेक कोटि ब्रह्मांड पतिर बसे हरि, जो अनेकानक अनेक महाराज करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का जो अधिपति है अर्थात जो स्वामी है वही श्री राधा रानी की में है वही श्री राधा रानी का अनुचर बन गया है वही श्री राधा रानी का सेवक बन गया है तो ऐसी जो श्री राधा है महाराज उन राधा के साथ जो रमन करने वाले हैं स्वधामनी माने अपने धाम में वृंदावन धाम में ऐसे परमात्मा को हम बारंबार वंदन करते हैं बारंबार नमस्कार करते हैं बारंबार प्रणाम करते हैं अब महाराज यहाँ पर इस श्लोक में जो पंद्रह नंबर का श्लोक है इसमें हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने सड़धा भक्ति का वर्णन किया है नौदा भक्ति तो आप लोग सुनते ही है श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम ये नौदा भक्ति का वर्णन है और यहां हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने सडंगा भक्ति का वर्णन किया है जिसमें सड अंग है छह अंग है इस भक्ति में इन्होंने तीन अंग काट दिया आज मैं प्रातः काल बैठकर इसका चिंतन कर रहा था कि तीन को समाहित कर दिया ऐसी छह में ही तीनों आ गए हैं क्योंकि जो संबंध है उन संबंधों की यहां चर्चा नहीं की क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम अवदास्यम और शक्य मात्मनिवेदनम दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन, तो ये तीन जो है इन तीनों को इसमें ही अंतर्हित कर लिया गया है अब देखिये कितने सुंदर शब्दों में ये प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं यद कीर्तनम य स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विध्नोति कलमसम् तस्मै सुभद्र नमो नम ऐसे परमात्मा को सुभद्र जो परमात्मा है उनको हम बारंबार वंदन करते हैं यत कीर्तनम माने जिनके कीर्तन करने से अच्छा वही कीर्तन जब भी किया जाएगा देखो याद रखना ये जो कीर्तन है ना ये कथा में हमको डबल डबल भक्ति दिखती है कथा करने में कीर्तन करने में डबल भक्ति आप डबल भक्ति कैसे कहेंगे इसलिए कथा की बड़ी महिमाए कीर्तन माने गाना तो कीर्तन है ही है। भगवान के नाम को लेकर भगवान की लीलाओं का गान करना तो कीर्तन है ही है किंतु ये जो भगवान के गुणों का गान है ये प्रवचन के माध्यम से चाहे वह निर्गुण निराकार के स्वरूप का वर्णन हो चाहे वह सगुण साकार के श्री स्वरूप का वर्णन हो ये वर्णन भी कीर्तन ही है जब आप श्रवण कीर्तन करेंगे एक कीर्तन भक्ति को प्रथम भक्ति में यहां ले लिया गया है यत कीर्तनम जो हम कीर्तन करते हैं वैसे कलयुग में तो कीर्तन का बड़ा महत्व तो है कलयुग में कीर्तन का इतना महत्व तो है कि कुछ पूछो नहीं और हमारे एक महात्मा तो बड़े मधुर शब्दों में बोलते थे कि नारद जी ने भगवान से एक बार प्रश्न कर दिया कि प्रभो आपका एड्रेस क्या है आप कहा मिलते हो महाराज वैसे तो हमारे संत लोग कहते हैं कि भगवान तो ऐसा कोई स्थान नहीं जहा मिलते ना हो तो भगवान का एड्रेस पूछा नारद जी ने तो उन्होंने एड्रेस बता दिया मंदिर में मिलता हूं मस्जिद में मिलता हूं ये मेरे एड्रेस है मैंने एक संत से सुना बड़ी देर तक हंसता रहा वो संत ने सुनाया कि एक भिखारी मंदिर के सामने बैठ करके रोज भीख मांगता था राम के नाम पर दे दो कृष्ण के नाम पर दे दो शिव के नाम पर दे दो तो मरद 15-20 रुपए ही सायंकाल तक मिल पाए बड़ा परेशान महंगाई का जमाना काम ही पूरा न हो तो किसी जोशी के पास गया और कहा कि कुछ भाग्य बताओ भाई कहा भीख मांगे अब तो मंदिर में मिलना कम हो गया तो बोले मस्जिद के सामने मांगा करो तो मस्जिद के सामने मांगने लगा तो काम तो वही रहा जो पहले था ज्यादा कुछ मिला नहीं बाद में जाकर फिर पूछा क्या करें बोले मधुशाला के सामने मांगा करो तो काल जब महाराज मधुशाला के सामने बैठ गया और बोले जाम के नाम पर दे दो भगवान के नाम पर नहीं जाम के नाम पर मांगे तो जिस समय महाराज लोग पी करके आते हैं तो फिर तो सहन साह होते हैं उस समय तो महाराज त्रिलोकी उनके बस में होती है तो जब महाराज पी करके निकले और कहे जाम के नाम पर दे दो तो जो जेब में हाथ जाए तो जेब में हाथ जाने के बाद जो गांधी छाप माला लाल वाला नोट नहीं मिल जाए तो महाराज वही डालने को सहन है अब तो गरीबी कहा है तो एक दिन क्या हुआ महाराज रात्रि में दो बजते बजते उसका कटोरा नोटों से भर गया उसने देख करके कहा वारे वाह शाहन शाह वाह वा परवर दिगार एड्रेस कहीं और का देते और मिलते कहीं और हो एड्रेस कहीं और का देते हो और मिलते कहीं और हो एड्रेस दे रखा है मंदिर मस्जिद का और मिलते यहां मधुशाला में हो अरे पता होता तो पहले से हम यहां तुमको आकर के खोजते तो नारायण है तो ये विनोद की बात किंतु बात ये है कि भगवान मिलते कहा है क्या उनका एड्रेस से नारद जी से पूछा तो नारद जी महाराज ने कहा कि मद भक्ता यत्र गायंती जहां जहां हमारे भक्त गाते हैं हमारा कीर्तन करते हैं चाहे वह स्थान कहीं कोई क्यों ना हो मद भक्ता यत्र गायंती तत् त्रिष्ठामी नारद अरे नारद जहां हमारे भक्त गाते हैं वहीं मेरा निवास होता है हमने पूज्य संतों से सुना है कि हमारे श्री सूरदास जी महाराज का तो कह नहीं क्या भगवान के बड़े अलवेले वक्त थे और बड़ी मस्ती में आकर गाते थे बिहारी जी में वृंदावन में भी बहुत वर्ष उनका रहना रहा तो वृंदावन में जब दर्शन के लिए जाते थे तो किसी ने पूछ दिया कि तुम्हारे तो नेत्र नहीं तुम दर्शन करने क्यों आते हो तुम तो देख नहीं सकते हो तो हमारे सूरदास जी महाराज ने कहा मैं नहीं देख सकता हूं किंतु तो वो तो देख सकता है मेरे को मैं आया हूं मैं भले भी ना देख पाऊ वो तो हमको देख लेगा कि सूरदास आ गया है उनकी दृष्टि पड़ जाए काम पूरा हो गया तो सूरदास जी महाराज बड़े भाव से भजन गाते थे कीर्तन में महाराज भाव का बड़ा महत्व तो है राग का महत्व उतना तो है उससे ज्यादा अनुराग का महत्व तो बहुत ज्यादा है अनुराग से भरा हुआ चित्त तो हो तो मैंने पूजा संतों से सुना कि वृंदावन के पास में गांव में श्री सूरदास जी महाराज को गाने के लिए बुलाया और सूरदास जी महाराज के साथ गाने में बहुत ज्यादा संगीत नहीं होता था उस समय में एक अपना एक तारा होता था उनका उसी में महाराज स्वर देते थे और गा, गान करते थे गान करने के लिए बैठे तो गान करते करते करते करते उनको कितना समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला पहले बीच बीच में तो भाव की जय हो की ध्वनि भी आती थी करतल ध्वनि भी होती थी अब करतन ध्वनि भी बंद हो गई जय जय की ध्वनि भी बंद हो गई सूरदास जी महाराज जान गए कि निश्चित रूप से कि तो जितने श्रोता हमारे थे किसान थे चले गए होंगे दिन भर महाराज परिश्रम करने के बाद कोई सो भी गए होंगे तो जब लगा कि सो गए चले गए तो वहां से एक तारा लिया और अपनी कुटिया की ओर चल पड़े लगा किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए चल पड़े तो जिस रास्ते से महाराज गुजर रहे थे जाते जाते संयोग से सामने एक अंधा कुआ आ गया ऐसा कुआ आ गया कि दूसरा कदम उठाते तो निश्चित रूप से कुएं में गिर जाते तब तक किसी ने आवाज दी बाबा बाबा बाबा उधर मत जाना उधर जाओगे तो निश्चित रूप से गिर जाओगे कुआं है बाबा रुक गए पास में आकर के उस बालक ने कहा बाबा चलो हम तुम्हारी कुटिया में तुम्हें छोड़कर आए और श्री सुदास जी महाराज की लटिया लकुटिया पकड़ ली एक तरफ सुरदास जी महाराज पकड़े हैं एक तरफ वह बालक पकड़े हुए हैं सूरदास जी महाराज ने कहा कि सब लोग सो गए बेटा तुम कौन हो तो उस बालक ने कहा बाबा तुम जहां जहां भजन करते हो ना हमको तुम्हारा भजन बहुत अच्छा लगता है तुम जब गाते हो तो हमको बहुत आनंद आता है जहां जहां आप कीर्तन करने जाते हो मैं जरूर जाता हूं चलो हम आपकी कुटिया में छोड़कर आते हैं इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे कर रहा था बालक को सुदास महाराज को लगा कि होना वही भगवान ही क्योंकि दूसरा कौन इतनी रात्रि में आएगा इतनी मीठी आवाज दूसरी की हो नहीं सकती बोले आज मौका है पकड़ लेता हूं एक हाथ से लठिया पकड़ी और दूसरे हाथ से महाराज खिसका करके ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया जो हाथ पकड़ा है तो ये तो चंचल सिरोमणि हाथ झटका दिया और निकल पड़े भागे सूरदार जी महाराज ने ललकार कर ठाकुर को कहा कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह हृदय से यदि जाओगे तो हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि हृदय से यदि जाओगे तो मरद गिनोगो तो है अगर तुम पुरुष हो बलशाली हो तो आप हमारे हृदय से निकल करके दिखाओ तो हम जाने जानते हो कि मैं अंधा हूं भाग कर नहीं जा सकता तुम्हें पकड़ कर नहीं जा सक पकड़ नहीं सकता दौड़ करके किंतु आप हमारे हृदय से निकल कर जाओ तो मैं जानू तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है निश्चित रूप से ठाकुर जी का वहीं निवास होता है तो ठाकुर जी के परम भागवत ये भक्त हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यत कीर्तनम यत स्मरणम पहले कीर्तन में अच्छा निश्चित रूप से ध्यान देने लायक बात ये है कि कीर्तन करने वाले लोगों के पास में यदि सुनने वाले लोग न हो तो फिर कीर्तन नहीं करते तो कहा कोई बात नहीं अगर कोई कीर्तन सुनने वाला हो तो सुनाओ और सुनने वाला नहीं है तो एकांत में बैठकर के उनका स्मरण करो स्मरण का सीधा साधा अर्थ है कि जो हमने सुना है उसको अपने मन में लाकर बार बार चिंतन करना और महाराज जिनका दर्शन जो मरा ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं स्मरण करते हैं दर्शन करते हैं और यद वंदनम जो मरा ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और जो उनकी कथा श्रवण करते हैं यद अर्णम का अभिप्राय होता है जो उनकी पूजा करते हैं छह चीजें हो गई कीर्तन एक स्मरण दूसरा इक्षण तीसरा बंधन चौथा और श्रवण पांचवा और अरण मन पूजन ये छठवां ये छह जो चीजें हैं छह क्रियाएं हैं इन छ में से एक क्रिया भी हमारे जीवन में आ जाए चाहे तो भगवान का कीर्तन आ जाए भगवान का स्मरण आ जाए और मुझे तो लगता है कि नारायण यदि कीर्तन हमारे जीवन में आ जाए तो शेष गुण तो अपने आप आ जाएंगे क्योंकि कीर्तन यदि आप करोगे कभी चिंतन कीजिएगा कीर्तन करोगे तो बिना स्मरण किए की क्या कीर्तन कर पाओगे भगवान की लीलाओं का स्मरण न हो तो कीर्तन होगा ही नहीं हम भाव में डूब नहीं पाएंगे और भले ही हम बहिरंग आंखों से भगवान को न देख पाए इसकी अनुभूति हम करते हैं आप लोगों को पता नहीं है अनुभूति हो कि न हो हमारे आराध्य गुरुदेव की कृपा से इसका हम रस लेते हैं जब भागवत की लीलाओं का चिंतन करते हैं कथा करते हैं तो एक बार नहीं अनेकानेक बार ऐसा मैं भूल जाता हूं कि वे बगता हूं मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की लीला हो रही है और लीला को मैं देख रहा हूं और देख करके इस लीला का वर्णन कर रहा हूं तो जब देख करके लीला का वर्णन करते हैं तो चित्र डूब जाता है तो देखो कीर्तन करते कर समय आपके जीवन में स्मरण भी आ जाएगा और दर्शन भी आ जाएगा और जब आप उस लीला का दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से जब गदगद हो जाएंगे तो अपने आप बंधन का भाव बनेगा कि नहीं बनेगा बंधन का भाव आपके जीवन में बन जाएगा अच्छा कीर्तन के लिए श्रवण बहुत आवश्यक है कीर्तन कांग है श्रवण क्योंकि यदि हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम गाएंगे क्या हम जो अपने गुरुजनों से श्रवण करते हैं वही तो गाते हैं बैठ करके जो उनकी उनके द्वारा लीला श्रवण करते हैं वही लीला गा देते हैं तो निश्चित रूप से श्रवण यदि हम करेंगे तो कीर्तन आदि क्रियाएं हमारे जीवन में आ जाएंगी और जब भगवान के इस दिव्य वैभव को हम देखेंगे स्वाभाविक है उनके जीवन में चित्त समर्पित हो जाएगा और उनकी पूजा करने का मानस बन जाएगा तो यदि ये छह क्रियाएं आ जाए सात सातों तो अच्छी बात है तो सीधा जी महाराज ने तो एक बात बड़ी अनोखी कही नौदा भक्ति का वर्णन करने के बाद कहते हैं नौमा जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई नौभक्तियों में से जिनके जीवन में एक भक्ति भी आ जाए चाहे वो नारी हो चाहे वह पुरुष हो चाहे चर हो चाहे अचर हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो जिनके आ जाए तो निश्चित रूप से भगवान उन पर कृपा करते हैं तो ये कहते हैं लोकस्य सद्यो विदनोति कलमशम भगवान का कीर्तन भगवान का स्मरण भगवान का बंधन भगवान की कथा श्रवण करना भगवान का दर्शन करना उनकी पूजा करना एक क्रिया आ जाए तो ध्यामाने शीघ्र ही कलमसम विधनोती जो हमारे चित्त में कलमस है हमारे महर्षि ने कलमस शब्द का बहुत बढ़िया अर्थ किया है एकादश स्कंध में कलमस माने हमारे महर्षि कहते हैं जो कर्म का कर्म की जो काली कालिमा है कर्म की कालिमा माने ये कलम कर्म की कालिमा का नाम ही कल, कलमस है ये कर्मों में जब हम काले कर्म करते हैं अर्थात अशुभ कर्म करते हैं जिसमें हमारा धर्म नहीं है अधर्म की क्रियाएं जो करते हैं जिससे उसी का नाम होता है पाप तो ये पाप की जो पूंजी जिससे हमारे चित्त में होता है ताप जो पाप की पूंजी हमारे चित्त में समाई है ये निश्चित रूप से खजाना हमारे चित्त में खट्टा है तो ये जो खजाना इकट्ठा है तुम्हारा इतना सुंदर शब्द प्रयोग किया है विधनोती कलमशनम धुनोती नहीं विधनोती भी उपसर्ग लगा करके धोने अर्थ में धुनोती है तो मानो ये क्या करते जब भगवान की सडंगरा व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे कलमसों को ये धो देती है ये सडंगरा व्यक्ति हमारे कलमसों को हमारे पापों को धो देती है ऐसे जो सुभद्र स्रवस मंगल कीर्ति भगवान है सुभद्र मैंने मंगल करने वाले जो भगवान है उनके चरणों में हमारा बारंबार नमन है और हमारा इसके बाद जो सोलवा श्लोक ये भी बड़ा रसीला है विचक्षणा यह सा विचक्षणा का भी प्राय किया है जिनकी विलक्षण बुद्धि है अर्थात जो तत्व विचारक महापुरुष हैं जो भगवान के चरणों में समर्पित हो गए हैं यहां हमारे टीकाकारों ने बड़ा रस लिया है कि जो विचक्षण है विचार विचारशील है वह विचार विचारशील जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं और जो यात्रा महाराज बड़े कठिनताई से होती है भगवान की यात्रा भगवान की ओर बढ़ना बड़ा कठिन है आप कहोगे कठिन क्यों है जगत में इतना विरोध है इतना विरोध है मैं कई बार चिंतन करता हूं आप गलत जगह जाने लगो तो दुनिया के लोग साहे चाहे आपको भले मना न करें और सहयोग दे देंगे अगर आप भगवान की ओर बढ़ने लगो तो घर वाले ही विरोधी बन जाते हैं पत्नी कहने लगेगी ओ भगत जी ज्यादा प्रेमपुरी मत दौड़ो मेरी भी बात याद रखो महाराज हमने तो देखा है ऐसी खिंचाई होती है शुरू शुरू में ऐसी खिंचाई होती है हमारी माँ बड़ी सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाली थी तो हम लोग जब से शुद्ध संभाले तो स्नान कराकर जो स्वयं स्नान नहीं करते थे वो स्नान कराती थी स्नान करा करके वो हम लोगों के हाथ में हम भाइयों के हाथ में एक लोटा पकड़ाती थी पानी का और कहती थी भगवान शंकर में चढ़ा कर आओ पास में घर के मंदिर था तो जब चढ़ाने के लिए हम निकलते थे तो हमारे गली के बड़े बूढ़े भी कहते थे वो भगत जी ओ भगत जी ऐसा व्यंग कसते थे कि लोटा घर में फेंक देते थे हम नहीं जाएंगे चढ़ाने हमको सब परेशान करते हमारे मित्र वर्ग तो करते ही करते थे महाराज बड़े बूढ़े भी व्यंग कसने में इसमें नहीं अरे कहते थे ये उम्र थोड़ी भगत जी बनने की है ये लोटा चढ़ाओ अपने बाप को कहो करो की वो लोटा चढ़ाए तुम काहे को चढ़ाने को आते हो तो महाराज ये जो यात्रा है बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है महाराज डगर पनघट की भगवान की ओर बढ़ने की किंतु तो यदि भगवान के चरणों में समर्पित तो हो जाए यदि उनके चरणों में समर्पित तो हो जाएंगे तो यात्रा जो बहुत कठिन है वो सरल बन जाएगी वो अपने आप ऐसा रास्ता निकालेंगे ऐसे सुभद्र शुभ जो परमात्मा है उनके चरणों में हम बारम्बार बार वंदन करते हैं अंत में अपने आराध्य के श्री चरणार में यही प्रार्थना है हमारी मती हमारी रति हमारी गति